दीवाली फिर आ गई सजनी दीवाली फिर आ गई सजनी ले, पादीप जला ला पादीप ले, दीवाली फिर आ गई सजनी दीवाली फिर आ गई सजनी आप उसकी यूँ दीप जलाए क्यूँ आकाश तारे क्यों दीप क्यूँ आकाश पता रे जगमग जग मलगो सब दुनिया सो जाए हथियार जगमग जग हो सब दुनिया सो जाए हजियारे आखे मलते मल ऐसी गजनी आखें मलते मल ऐसी यारे वाली फिर आ गई सजनी दिवाली फिर आ गई सजनी हाँ कदीप जलाप ले, दिवाली फिर आ गई सजनी दिवाली फिर आ गई सजनी ऐ चले नंद काम बोले कर की माला रख की तर नुकाम काम ले कर मन की माला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 अक्सर <laughs> दि ये गीत आपने सुना जोहराबाई अम्बाले वाली जी के स्वर में संगीत था नौशाद अली का और बोल थे डीएन एन के दिवाली का त्यौहार बड़े ही उत्साह से पाँच दिन तक मनाया जाता है और हर दिन के साथ उससे संबंधित रीति रिवाज जुड़े हुए हैं दिवाली का पहला दिन अश्विन माह के तेरहवें दिन मनाया जाता है इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी बुलाया जाता है इस दिन की विशेषकर व्यापारी समाज के लिए बहुत महत्व होता है घर व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 दिया जला जगमग दिए संग रोए दिया आई दिवाली दिया जला जगमग दिए संग रोए दिया आई दिवाली दिया जला जगमग दिए संग रो दिया पापे गंगा दिया दिल पर सारी की पता आई दीवा दिया जगमग दिए संग संग्रह दिया बताओ वाक बताओ दिल पर किया कयक जादू नया हो दिल पर किया कयक जादू नया लक जादू नया मेरी बदम तुझे माँ पिया तुझे बाके पिया मेरी बसम तुझे माँ पिया तुझे बाके पिया के ना अब मुहे आँखों दुलाब तू कता आगे दीवारी दिया जला जब मग दे संग रोए दिया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 Jod jod ladi ai, ai tigali ai wo, ai tigali ai. Hase kahte, thode kahte, hase kahte, thode kahte. Ai tigali ai wo, ai tigali ai. किरने ज्योति हीरे मोती का दिना दे लाई किरने ज्योति हीरे मोती का दिना दे लाई ये की मुँहाती आए तुम के दीप जलाती ये की मुँहाती आए तुम के दीप जलाती जोत फ जोत में में के के लाई लाई, वो, वो, घर में मैं चमकाऊ दान घर में मैं दाने आ आंगन में पूरजाऊँ आंगन में दीप जलाऊं रात जलाओ दीप जलाऊं रात जलाओ भरती को आकाश बनाओ भरती को आकाश बनाओ Joti na cheti tapna chet, Joti na cheti tapna chet, Joti na cheti tapna chet, na chet ni maai, wo na chet ni maai, Aai Diwali aai wo, Aai Diwali aai, Jiban jee sabhi nehi puchna. जीवन भी तभी नहीं जीवन भी दी, दी, जो तुमके कहानी जगमग जगमग जगमग होवे जगमग जगमग जगमग होवे क्या पद कदम क्या आये क्या कदम क्या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 I need your love. अगले दिन यानी लक्ष्मी पूजा के दिन अमावस्या की काली अंधेरी रात का दिन होता है जब मंदिरों से घंटियों में ढोलों का स्वर आता है तो निश्चय ही उस क्षण में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 जिसे गाया है अमीरबाई कर्नाटकी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जा कर दिए जलाओ फागुन में बोली आए की दिल होगा मस्ताना हाँ दिल होगा मस्तान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 Oh God.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 जिलमेल दीप जले आए दिवाली के दुल्हनिया फूट पड़े किरणों के झरने फूट पड़े किरनों के झरने लागे मन को भले लागे मन को भले आए दिवाली के दुल्हनिया न खन कर आए परवाने जल जल कर दीवाली मनाने जल जल कर दीवाली मनाने लोग कहे दीवाली जिसको लोग कहें दीवाली जिसको प्यार किसी का हंस के जले आई दिवाली की दुल्हनिया झुलमिल दीप जले झुल मिल दीप जले, मिल दीप जले। आ, बिरहन के घर आई दिवाली बिरहन के घर आई दिवाली संग में दुखड़े लाई दिवाली, संग में दुखड़े लाई दिवाली, लोक लाज से डर कर जा डर कर जा उसने किया सिंगार भले आए दिवाली की दुल्हनिया जुग जुग से कोई दीपक जाता जला हुआ दिल आद जलाता अपने मन की प्यास बुझाता इन तारों की तले आए दिवाली की दुल्हनिया जिलमिल दीपले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 पहन चुनरिया काली ओ पहन चुनरिया काली मिल दीपों वाली ओ झिल मिल दीपों वाली देखो नाच रही दीवाली ओ नाच रही दीवाली पहन चुनरिया काली ओ मिल दीपों वाली देखो नाच रही दीवाली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 दिन है खाली है खाली है खाली। नाच रही दीवाली पहन चुनिया काली मिल दीपो वाली देखो नाच रही दीवाली हो नाच रही दीवाली जगाली मिट जाए दुख का अंधियारा मिट जाए दुख का अंधियारा रात रहे न काली रात रहे न काली न काली न काली ओ, नात रही दीवाली काली ओ, दिल मिल दीपो वाली देखो नात रही दीवाली दीवाली